ओम सहना सहनाभवत सहनों सैर्य करेजस्वीना बने तमस्त महा शना शनाति शनाति कृष्ण युद्धी परिषद अध्याय तृतीय बल्ली के एकादश मंत्र तक विचार हुआ था जिस था जिसमें कहा वो परम गति की प्राप्ति मंत्री उपलब्धि क्या चीज है तो दसमें मंत्र में कहा था यदा पंचावतिष्ठे ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च नीचे परमागति जब पांचों ज्ञान इंद्रिया मन के सहित जब शांत हो जाती है विषयों से व्यावृत तो होकर के रह जाते हैं शब्द प्रसाद विश्व में नहीं जाते हैं और मन भी सोचता नहीं है और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है ऐसी अवस्था को ही परम गति कहा गया माना आत्म की उपलब्धि कहा गया ऐसा बताया गया था उसके ऊपर एक शंका करने वाले है आगे जब इंद्रियों का विषय नहीं है तो वस्तु नहीं होता है जो वस्तु होता ही होती है वो इंद्रियों का विषय होती है ऐसा करके यहाँ एक शंका उठाने वाले वस्तु के लेकर के उस शंका के उत्तर में आर्गे मंत्र आएगा ठीक है देखिए उत्तर मंत्रम अवतारे दिन शंका में उद्भाव होती है आर्ग एक मंत्र द्वादश मंत्र आरंभ होना है उसके उसके अवतरण देने के लिए शंका के उद्भावन करते हैं पहले शंका उठाते हैं क्या शंका है तो भाष्य की शंका है बुद्धियादि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म इदम तथ यदि की चेष्टा बुद्धि के विषय बनता हो मन का विषय बनता हो इंद्रियों का विषय बनता हो ब्रह्म तब बुद्धियादि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म यदि बुद्धियादि के चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म होता हो तो इदम तत् यह वह ऐसा ज्ञान होता विशेष रूप से जाना जाता ब्रह्म को किंतु ऊपर उप्रमेच जब दसवें मंत्र में सबका निषेध कर दिया वो इंद्रियों का विषय भी, भी नहीं है और मन का विषय भी, भी नहीं है बुद्धि का विषय भी, भी नहीं है तो बुद्धिदि का जो राह होगा तो ग्रहण कारणा भावात ज्ञान का कारण कोई रहा नहीं से जानकारी होनी थी किसी भी विषयों को जानकारी ये बुद्धि है मन है इंद्रिया है इन्हीं तो जानते हैं लोग तो ग्रहण कारणा भावात बुद्ध आदि को ब्राह्मे पर जैसे दस मंत्र में कहा था इना पंचाविष्ठे ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि तामा परमा गति जो कहा था उसके ऊपर शंका है जब इंद्रिया भी काम नहीं करती है मन भी काम नहीं करता बुद्धि भी काम नहीं करती ऐसी स्थिति में वही आत्मा की उपलब्धि कहा गया ये कहा था उसके ऊपर शंका है बुद्धियादी के चेष्टा का विषय हो बुद्धि का मन का इंद्रियों का विषय की चेष्टा हो तो इधम तक यह हुआ, ऐसे ज्ञान होता।, होता है जब बुद्धियादि उपरांग हो जाती है कहा बुद्धियादि काम नहीं करती है कहा उस स्थिति में ग्रहण कारणा भाबाद ज्ञान का कारण नहीं रहा किससे जानेंगे जानने के साधन तो यही है ग्रहण कारणा भावाद अनुपलब्ध मानम नास्ती है वह ब्रह्म उपलब्ध नहीं हो रहा है क्यों उपलब्ध नहीं होता ब्रह्म तो उपलब्धि नहीं होती क्यों इंद्रिय काम नहीं कर रही इंद्रियों का विषय नहीं बनता मन का विषय नहीं बनता बुद्धि का विषय नहीं बनता तो ग्रहण ज्ञान का कारण कोई रहा ही नहीं इसलिए उपलब्ध न होने के कारण अनुपलबान सर ब्रह्म नास्ती है वह ब्रह्म ब्रह्म है नहीं होता तो इंद्रियों का विषय जरूर बनता इंद्रिय मन का बुद्धि का विषय बनना शंका है आगे शंका की और पुष्टि करते हैं यद्य करण गोचरम तर अस्तिति प्रसिद्धम लोके लोक में ऐसा प्रसिद्धि है क्या जो इंद्रियों का विषय हो जाता है चाहे बाह्य इंद्रियों का हो चाहे अंतकरण का हो बाह्य करण या अंतकरण दो प्रकार के कारण है हमारे पास यदि जो वस्तु कारण गोचरम जो इंद्रियों का मान बुद्धि का मन का अथवा बाह्य इंद्रियों का विषय बनता हो का विषय होता हो तत्ति प्रसिद्धम लोग ऐसा लोक में प्रसिद्ध है जो इंद्रियों का विषय बने मन का विषय बने बुद्धि का विषय बने वो वस्तु के विषय में असत और उससे विपरीत होगा जो इंद्रियों का विषय नहीं होगा बुद्धि का विषय नहीं होगा मन का विषय नहीं होगा उसको असत करके बोलते लोग में प्रसिद्धि है तो ब्रह्म भी ऐसे जब इनका विषय नहीं होगा तो असत है कहना चाहता है गुरुवार विपरीत अतच अनाथको योग कहा था योग योग के विषय में कहा था यदा कहा था यदा इत्यादि वो अनर्थक हो गया कोई फल क्या हुआ उसका योग साधना की ब्रह्म मिला नहीं ब्रह्म है नहीं अनर्थको योगो अथवा अनुपलभम तत्व न उपलब्धव ब्रह्माप्त अथवा तो मानता इंद्रियों का विषय न होने के कारण उपलब्धि न होने से नास्ती उपलब्धव्य ब्रह्म उपलब्धव्य ब्रह्म उपलब्धि के योग्य ब्रह्म नहीं है प्राप्ते इस प्रकार की शंका की प्राप्ति हो गई तो इसके आगे उत्तर देते हैं भाई से आगे उत्तर देने वाले हैं ठीक है क्या उत्तर देंगे सत्यम सिद्धांत ठीक है, है आपकी शंका किंतु सत्यम ठीक है शंका किंतु मंत्र है नाच न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुष अस्ती कथम तदुपल्य चा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषास्ती थे ब्रुवत कथम तदुपल नाचा के द्वारा जान्य योग्य नहीं है का शब्दकषय नहीं बना सकते का विषय नहीं है नाचा ज्ञा शक्य शक्य बाणी से प्राप्त करने योग्य नहीं है ब्रह्म न मनसा प्राप्त शक्य मन से भी प्राप्त करने योग्य नहीं है सोच करके ब्रह्म का सोच नहीं होगा की मन का भी दृष्टा है वो कैसे वो मन एक विषय बनाएंगे न चक्षुषा मैंने आख का विषय भी नेत्र का विषय भी नहीं मैंने ज्ञान इंद्रों का विषय भी नहीं है बाघ से लेना कर्म इंद्रों का विषय भी नहीं और चक्षु से लेना संपूर्ण ज्ञान इंद्रों का विषय भी नहीं है और मन का बने अंतकरण के विषय भी नहीं है बाचा न नहीं प्राप्त नही से प्राप्त नहीं की जा, किया जा सकता और मन न मनसा प्राप्त नही प्राप्त शक्य नहीं होता न चक्षुषा मानी बाह्य इंद्रिय ज्ञान इंद्रियो के द्वारा भी विषय नहीं बन सकता ऐसा है हाँ एक ही उपाय है अस्थिति ब्रवत कथम तदलभ्य कथम उपलब्ध थे वो ब्रह्म कैसे उपलब्ध होगा कैसे प्राप्त होगा अस्तितिप्रभुरा जो आस्तिक लोग हैं परमात्मा है ऐसी बुद्धि जी है उनको छोड़कर के अन्य जो नास्तिक लोग हैं ऐसे उपलब्ध होगा अस्तिति प्रभु क्योंकि देखो जगत का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म शक्ति सिद्ध हो जाता है कैसे होता है कार्यकाल जब विलय होता है घट को हम फोड़ देते हैं फोड़ते हैं तब भी जो घट गट, घटो अस्थि जो बुद्धि थी घट है ऐसी बुद्धि थी वो घट का ही नाश होगा अस्थि बुद्धि का नाश नहीं होगा उसके कारण में दिखाई पड़ेगा घट का जो कारण कपाल जिन टुकड़ों से घट बना है वहां अस्थि बुद्धि वहां हो जाती है और उसको भी तोड़ेंगे तो चूर्णी का बोलते हैं उसके जो कारण होगा उसमें अस्थि बुद्धि रह जाती है उसको भी तोड़ेंगे तो चूर्ण में अस्थि बुद्धि होगी ऐसे करते करते करते जगत का कारण तो सब, का तो जो निराकार ब्रह्म की कारि रह जाती है जगत का उपादान कारण ब्रह्म है अस्थिति पूर्वोत् जो समझते हैं उनको छोड़कर बाकी अन्य जो नास्तिक वाद है उनमें कथम तत्व तद ब्रह्म कथम उपलब्ध थे हो ब्रह्म की उपलब्धि कैसी होगी उपलब्ध नहीं होता ऐसा कहा भाष्य में देखिए नाचा ना ना न ना मनसा न ना चक्षुषा नान्य इंद्रिय प्राप्त शक्य थे किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं होता ब्रह्मा वाणी का भी विषय नहीं है मन का भी विषय नहीं है चक्षु का भी विषय नहीं है ना अन्य इंद्रिया अन्य इंद्रियों का विषय हो ये भी नहीं किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं होता बाह्य कारण बाह्यकरण कारण कोई भी काम नहीं करेंगे विषय नहीं बन सकता क्योंकि सबका दृष्टा है वो तो उसको कौन जान सकेगा यह स्थिति है ब्रह्मा की तथापि फिर भी ऐसे भी इंद्रियों का विषय विशा《नहीं बनता वो आत्मा कोई चाहे बाह्य इंद्रियो चाहे अंतर इंद्रियो नहीं बनता तथापि फिर भी सर्व विशेष रहित तो भी, है, भी कोई भी विशेष नहीं है उसमें वो लंबा है ना छोटा है मोटा है ना पतला है ऐसा कोई विशेष नाम के चीज ना काला है ना गोरा है कोई न कोई एक विशेषण लगा करके व्यक्ति का पहचान कराया जाता है जाति गुण क्रिया संबंध ये चार होते हैं व्यक्ति के पहचान के लिए अयम ब्राह्मण कहा जाता है जाति को लेकर के पहचान कराया जाता है और एयम कृष्ण ये काला आदमी है गुण कृष्ण गुण को लेकर के काला बोला जाता है अयम गौरा सफेद गुण को लेकर के बोला जाता है जाति गुण क्रिया क्रिया से व्यक्ति का पहचान कराया जाता है अयम पाच का अयम ये खाना पकाने वाला है ये पूजा करने वाला है इत्यादि उसे भी परिचय कराया जाता है संबंध से भी परिचय कराया जाता है राजुष है राजा मान राजबंधी पुरुष है सरकारी व्यक्ति है, है तो उस आत्मा में न जाति है न गुण है न क्रिया है न संबंध है विशेष रूप से दर्शन कराना संभव नहीं यही कहा सर्व विशेष रहित है कोई भी विशेष परिचय धर्म नहीं है वहां परिचय कराना मुश्किल है सर्व विशेष से रहित है कोई भी विशेष नहीं वहां निर्विशेष है वह आत्मा ऐसा होने पर भी जगतो मूलमगतवार फिर भी उसको जगत का मूल कारण है ऐसे जाना गया है जाना जाता है जगत का मूल वही से सारी सृष्टि उत्पत्ति है जगत का मूल बीज तो परमात्मा है मैंने यहाँ पर जगत के मूल रूप से समझना निर्गुण निराकार नहीं सगुण निराकार तत्व है जो तो सदैव सम्मेद्रचित इत्यादि कहा जाता है सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं माया विशिष्ट ब्रह्म जिसको बोलते हैं ईश्वर जिसको बोलते जिस् हैं है जब सगुण भाव को अस्तित्व मानेगा कोई सवुण निराकार को स्वीकार कर लेगा उसी को निराकार आगे जाकर के उसकी उपलब्धि होगी स... निराकार निराकार ये बोलेंगे को स्वीकार कर ले परमात्मा है जगत की स्थिति लय करने वाला तत्व तो है जगत का मूल बीज वही है वही से सारी जगत की उत्पत्ति है जो मानता हो वो आस्तिक होते हैं तो प्रथम तथा उपलब्ध थे तो अस्थि कहने वाले हैं उनको छोड़कर के उन लोगों से अतिरिक्त लोगों में जो नास्तिक लोग हैं उनमें कैसे प्रमुख उपलब्धि होगी ये हैं। तो नैव बाचा न मनसा न चक्षुषा नीरव इंद्रिय प्राप्त हम शे अर्थ है कि वाणी के भी विषय नहीं बनता मन का भी विषय नहीं बनता चक्ष का भी नहीं किसी का भी नहीं बनने थापि फिर भी सर्व विशेष रहित हो भी कोई विशेष धर्म नहीं है उस आत्मा में जिस आत्मा का सिर्सा कर रहे हम उसमें कोई विशेष धर्म नहीं होने पर भी जगतो मूलम अवगत जगत का भूल बीज है ऐसा जाना जाता है जगत का उत्पत्ति कारण है वो वहीं से जगत उत्पन्न होता है ऐसा अस्ति एवं अवगत अस्थि एवं ब्रह्म अस्थि एवं वो ब्रह्म है नहीं है नहीं है जगत का भूल वही है वैसे सृष्टि क्यों तो कहते हैं कार्य अस्तित्व प्रस्तित्व कार्य का जो प्रविलापन करते हैं नष्ट करते हैं कार्य को जैसे घट है घट को फोड़ देंगे डंडा मारेंगे डंडा से फोड़ देंगे नष्ट करेंगे किंतु घट में पहले घटो अस्थी बुद्धि होती थी कड़ा है ऐसे बुद्धि थी घट फूटेगा तो घट तो नाश हो गया किंतु अस्थि बुद्धि उसके कारण में दिखाई पड़ेगा कपाल में वृत्ति में दिखाई पड़ेगा उस काल में भी वृत्ति का अस्थि ऐसा बोला जाएगा घट न होने पर भी बोला जाता है ऐसे चलते चलते चलते परम कारण रूप से ब्रह्मा अस्थि ये सिद्ध हो जाएगा ये बोलते हैं कार्य प्रबिला कार्य का जब लय करते हैं आप प्रबिला अस्तित्व तो निष्ठित्व अस्तित्व तो निष्ठा होता है घट को फोड़ेंगे अस्थि का नाश नहीं होगा हाय का नाश नहीं होता केवल घट का नाश हो जाता है अस्थि का दिखाई पड़ेगा उसके कारण में कपाल मस्ति ऐसी बुद्धि हो जाती है अस्थि का नाश नहीं होता जो कार्य का प्रविलापन होता है वो अस्तित्व तो निष्ठा है अस्थि में ही वो रहता है इसलिए तथा ही इधम कार्य इस प्रकार ये जगत रूपी जो कार्य करते इधम कार्यम जगत रूपी कार्य इधम जगत कार्यम जगत रूपी जो कार्य है कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरिय अनु ये एक जैसा नहीं है सूक्ष्म है घट का कारण कपाल सूक्ष्म होगा कपाल के अपेक्षा और कपाली का सूक्ष्म होगा चूणी का सूक्ष्म होगा करते करते त्रसणु देणु परमाणु जितने भी कल्पना करेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म को ऊपर जाता है जगत का प्रलय करते विचार से सूक्ष्मता ही तारतम्य की परंपरा से अनुगम्य मानम इधम कार्यम अनुगम्य मान यह कार्य पहले सूक्ष्म कोई वस्तु था वहां से थोड़ा सा स्थूल हुआ फिर थोड़ा स्थूल हुआ फिर आगे बढ़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा जगत बन गया सूक्ष्म के तारतम्य के प्रगंभ से चला हुआ जगत है तथा इदम कार्यम ये कार्य जगत रूपी जो कार्य है यह कार्य सूक्ष्म तारतम्य पारम पर अनुगम्य मान सूक्ष्मता की तारतम्य भाव की परंपरा से अनुगम्य मान है जानने युग, योग्य है जगत आ, ये अति स्थूल है इसका कारण कुछ सूक्ष्म रहा फिर उसका कारण और सूक्ष्म रहा उसका कारण और सूक्ष्म करते करते करते अंतिम जो सूक्ष्म कारण है वही परमात्मा है ईश्वर तो है ये समझ रहा है सद्बुद्धि निष्ठा में अवगमायती कहते हैं सद्बुद्धि निष्ठा को ही दिखाती है सद्बुद्धि को ही दिखाती है जब स्थूल को नष्ट करते हैं तो सूक्ष्म में सदबुद्धि हो जाती है हाय करके बुद्धि रह जाती है ऐसी बुद्धि जैसे कपड़ा को जला देंगे तो पटो अस्थि यह बुद्धि तो समाप्त हो जाएगी कपड़ा है यह बुद्धि नहीं रहे किन्तु अस्थि रहेगी राख में दसमा अस्थि ऐसी बुद्धि हो जाएगी वहां अस्थि का नाश नहीं होता केवल कार्य का नाश हो जाता है इस तरह से चलते चलते परम कारण रूप से वो परमात्मा की सिद्धि हो जाती है आस्तिक लोग इस तरह से सिद्ध करते हैं यह कहा एक तथा इदम कार्य सूक्ष्म तारतम्य पारंपरियण अनुगम सूक्ष्म की तारतम्य के परंपरा से जान्य योग्य जो, जो कार्य है जगद रूपी कार्य कार्य सदुनिष्ठा निष्ठा को ही सिद्ध करती है का, ये जगत का कार्य सिद्ध करता है यदा विषय प्रबिला तदापि सा सत्ते कहते हैं जब विषय नहीं रहेगा तो सदबुद्धि भी नहीं रहेगी ऐसे एक शंका आ सकती है यदापि विषय प्रबिलापन जब विषय का प्रभिला नहीं रहेगा तो घटो अस्थि कहां बोलेगे घट गाट नहीं तो घट है ऐसी बुद्धि तो होती नहीं है कार्य का प्रभिलापन करने पर सदबुद्धि का भी प्रलिपापन प्रिल्बा, हो जाता है इधर भी ऐसी स्थिति है जब घट नहीं होगा तो घटो अस्थि नहीं बोला जाएगा यदापि फिर ऐसा भी जिससे ऐसा भी मान लिया जाए विषय बुद्धि जब ऐसा मान लिया जाता है कि विषय के प्रविलापन करने से विलय कर देने से सद्बुद्धि का भी विलय हो जाता है ऐसा मानने पर भी फिर भी फिर भी, भी सद्बुद्धि नास्ती ऐसा जो बोला जाएगा वो जो सद्बुद्धि नास्ती जो बोला जाता है वो सत है कि असत है ये पूछा जाएगा सदबुद्धि भी नहीं है कहता है वो क्या वो जो नहीं है, है कह रहा है वो सत है कि असत है असत है तो फिर नास्ती कह नहीं सकता है वो अभी सत में जा करके समाप्त तो होने वाली है नास्ती करके जो बोल रहा है तो वो सत है कि असत है जो जो अभी बोल रहा है तो वो सत है अंधे में जाके सत में जाकर पढ़ रहे ये कहा जब कार्य नहीं रहेगा तो बुद्धि भी नहीं रहेगी सदबुद्धि भी नहीं रहेगी कहता हो सतबुद्धि नहीं रहेगी जो बोल रहा है वो सत है कि असत है सत ही होगा तभी तो सत बुद्धि नहीं बोल रहा है उसी में सिद्ध हो जाता है यदापि विषय प्रविलान है जब ऐसा मान लिया जाए विषय का प्रविलापन होगा जब तो उस स्थिति में प्रबिल बुद्धि बुद्धि भी प्रलय हो जाते हैं ऐसा मान लिया जाए तथापि फिर भी तथापि फिर भी सा माने वो बुद्धि सत प्रत्यय गर्भ सत ज्ञान का गर्भ में सत का ज्ञान भी लेके आए सदबुद्धि नास्ति ऐसा ज्ञान तो रहेगा ना उस काल में सदबुद्धि नास्ति ऐसा बोलता है वो ज्ञान होगा ना रहेगा बिलीय ऐसे होगी कहा और बुद्धि प्रमाण हमारे लिए प्रमाण बुद्धि है न मैने अस्माकम प्रमाण बुद्धि हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है बुद्धि ही गह प्रमाण न मैने अस्माकम हम लोगों बुद्धि ही प्रमाण है सदस्यों याथात्मा सत है या यासत है इसके यथार्थ ज्ञान में जानने में बुद्धि ही तो प्रमाण है बुद्धि से निर्णय किया जाता है मूलम से जगतो न अगर जगत का मूल कोई बीज न हो परमात्मा न हो जगत का मूल चेत मान यदि मूलम जगतो न जगत का मूल कारण यदि न हो ऐसी स्थिति में असत अन्वितम एव इधम कार्यम फिर क्या होगा यह कार्य में भी असत अन्य हो जाता है घटो नास्ती पटो नास्ती ऐसी बुद्धि होनी थी कि घटो अस्थि पटो अस्थि होता है वो जो अस्थि जो है मूल कारण का धर्म दिख रहा है ये से जगतो नश्यत यदि जगत का मूल कारण यदि न होता ईश्वर परमात्मा न होता उस स्थिति में असत अन्यम एवं एकदम कार्य असत इत गृहत फिर असत के द्वारा संबंधित होता हुआ कार्य जगत हर वस्तु में असत असत असत का प्रयोग होना चाहिए नास्ति नास्ति नास्ति का प्रयोग होना चाहिए था किंतु यहाँ अस्ति का प्रयोग होता है जगत का मूल कारण का है वो एक असत का अन्वित कार्यम असत इतना असत रूप से गृहित हो जाना चाहिए था घटो नास्ति पटो नास्ती ऐसी बुद्धि होनी थी किंतु तो होती नहीं घटो अस्थि पटो अस्थि ऐसी बुद्धि होती है न तो ये तथा कार्य सत अन्वित है सत का संबंध करके कार्य होता है अमुक हाय हाय होता है नहीं है नहीं है नहीं है, होता इसलिए अस्थि सत सत्य गृह थे हर वस्तु में होता है, हाय हाय हाय ये बुद्धि हो रही है ये हाय बुद्धि जो है उस परम कारण का है वही परमात्मा का है यथा मृदादि कार्य घटादि मृदादि अन्व देखो जैसे मिट्टी से बना हुआ जो घट होता है उसमें मिट्टी संबंधित होता है मिट्टी अन्वित है उसमें मिट्टी चारों तरफ मिट्टी मिट्टी पाया जाता है यथा मृदादि कार्यम घटा दी मिट्टी का कार्य घट उसमें क्या अन्वित है क्या संबंधित है मिट्टी संबंधित है यथा मृदादि कार्य मृदादि का कार्य जो घटा दी है मृदादि अन्य मिट्टी आदि से संबंधित है ठीक इसी प्रकार होगा तस्मात जगतो मूलम आत्मा अस्तित्व उपलब्ध कर जगत का मूल कारण आत्मा है इस प्रकार ही प्राप्त करना चाहिए आस्तिक लोगों को समझना चाहिए तस्मात जगत मूलम आत्मा अस्थि जगत का मूल कारण आत्मा है इति उपलब्ध व्य ऐसा ही उपलब्धि उपलब्ध करना चाहिए ये कहा कस्मात प्रश्न करते कैसे तो उत्तर देते हैं अस्थिति ब्रवत न्य कथम तद उपलब्ध उत्तरार्थ का अर्थ हैं अस्ति परमात्मा है ऐसा कहने वाले आस्तिकवाद आस्तिक, आस्तिक जन अस्तित्व अस्तित्ववादी तो ना जितने भी अस्तित्ववादी तो है परमात्मा को है करके मानने वाले लोग हैं आगमार्थ अनुसार जो आगम होता है शास्त्र वेद वेद के अर्थ के अनुसार करने वाले जो लोग हैं उनसे अतिरिक्त में श्रद्धानाथ श्रद्धालु लोग उनसे अन्यत्र अन्य लोग होंगे नास्तिक लोग होंगे स्तित्ववाद यही जो जगत का मूल कारण नहीं है ऐसा कहने वाले जो नास्तित्ववाद हैं उनमें नास्ती जगतो मूलम आत्मा ऐसा मानने वाले जो है जगत का मूल कारण आत्मा आत्मा कुछ नहीं है ऐसे मानने वाले जो है उनका निरन्वय में वम कार्य अभावान्तम प्रलियते किसी के साथ संबंध हुए बिना ये कार्य अंत में जाकर शून्य में जाके समाप्त होगा प्रलय करेंगे तो अभाव अंत में अभाव पे जाकर अंत होगा ऐसे मानने वाले जो लोग हैं माने, ऐसे मानने वाले में विपरीत बुद्धि उनको उपलब्ध नहीं हो सकता ब्रह्म नास्तिक वालों के लिए नहीं हो सकता आस्तिक लोगों को देखता है कार्य नाश होगा तो कारण में सदबुद्धि होती है फिर उसको नाश करेंगे उसके कारण में सदबुद्धि होती है ऐसे करते करते करते परम कारण जो जगत का मूल कारण है सगुण निराकार ब्रह्म जिसको ईश्वर बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है जब सगुण निराकार को स्वीकार करके चलेगा व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करके चलेगा उसी को जाकर के फिर आत्मा का निर्गुण निराकार का भी प्राकट्य होगा अगले मंत्र में बताएंगे जब तक सगुण निराकार को स्वीकार नहीं करता है तब फिर आगे जाकर के निर्गुण निराकार में बैठना संभव नहीं ये सिद्ध करना चाह रहे ठीक आ है घटो अस्थि प्रतिबंध यदि प्रतिबन्न से घटस्य बुदग्राहघाता बिलापन है घटाकार है कार्यनाश होने पर कारण में सदबुद्धि होती कैसे दिखाई पड़ता है कहते हैं घटो अस्थि ये बुद्धि थी घटो अस्थि प्रतिपन्न से सामने घड़ा है घटो अस्थि ऐसी बुद्धि थी उसके घटस्य प्राप्त जो घड़ा है घटो अस्थि इस बुद्धि के द्वारा प्राप्त जो घट है उसका मुदगरा मुदगरा अभिघाता विलापन है मुदगर मुसल आदि लेकर के लाठी आदि के द्वारा उसको मारने पर अभिघात के द्वारा विलापन कर देने पर क्या होगा उसकी आकृति नष्ट हो जाएगी अस्तित्व बुद्धि नाश नहीं होगी एक घटा घटाकार एवं भी लिये थे घट के जो आकार है उसी का विलय होगा वही उसी का अभाव हो जाएगा नौ अस्तित्व अंश है उसमें जो अस्तित्व अंश था घटो अस्ति बोलते थे जब घट को अपने दंडादी के द्वारा प्रहार करके फोड़ दिया तो घट का जो आकृति है घट की आकृति वो तो नष्ट हो गई किंतु जो घट में जो अस्तित्व अंश था घटो अस्थि उस अस्तित्व अंश का नाश नहीं होता ना अस्तित्व अंश अंश अस, अस्तित्व अंश का नाश नहीं होगा कहाँ दिखेगा तो तस् कपाल आदो वो अनुपृत्ति दर्शन फिर उसके जो कारण है उसमें अस्थि बुद्धि वहां रहेगी घट फूट गया तो घटनाश में कपालो अस्थि कपालो में अस्थि बोलेंगे उस काल में उसके जो अभय है वहां दिखाई पड़ेगा ऐसे चलते चलते चलते चलते चलते परम कारण रूप में अस्तित्व बुद्धि रह जाएगी वही आत्मा वही है ईश्वर रूप से शिक्षक होने वाला आत्मा है कहा अतः कार्य प्रमिलापन से अस्तित्व नष्टत्व देखा गया है जैसे घट का प्रभिलापन किया मुद्गर आदि के द्वारा प्रहार करके नष्ट किया किंतु तो वहां घटक के आकृति नाश हो गए आकृति नष्ट हो गई किंतु तो अस्तित्व बुद्धि का नाश नहीं कहा दिखाई दिया कपाल में दिखाई दिया ठीक इसी प्रकार देखना है तो अतः कार्य प्रभिला फिर उसको भी नाश करेंगे हम कपाल को फोड़ेंगे कपालिका में अस्तित्व बुद्धि होगी कपालिका को फोड़ेंगे का में अस्तित्व बुद्धि होगी।, होगी उसको फोड़ेंगे तो चूर्ण में अस्तित्व बुद्धि होगी चलते चलते चलते सूक्ष्मता की तारतम्य की ओर से हम सब चलते हैं तो परम कारण रूप से सवर्ण निराकार तत्व की सिद्धि हो जाती है अस्थि बुद्धि वहां रहेगी परमात्मा है युक्ति हो जाएगी ये कहा अतः कार्य का हैस्तित्व तो निष्ठा होता है केवल उसके आकृति का अभाव हो जाता है कोई भी कार्य होगा उसके आकृति का अभाव होना वहां एक आकृति अंश है एक अस्थि अंश है घटो अस्थि ऐसा बोलते हैं एक तो घट की आकृति और दूसरा अस्थि माना हाय अंश था हाय अंश का नाश नहीं होगा केवल घट की आकृति नष्ट हो जाती है उसका विजय होगा वो अस्थि अंश उसके कारण में दिख रहा है कपाल में अस्थि बोले थे घट घुटने पर ऐसा है ऐसा चलते चलते चलते चलते परम कारण में जाकर के अस्तित्व को दिखाई जाएगी वही होता है आत्मा मान निराकार तत्व ईश्वर जिसको बोलते हैं होता है हो तो अतः कार्य प्रविला अस्तित्व निष्ठत् अस्तित्व निष्ठ होने से न शून्यता पर लय उतम इसलिए अभाव में जाकर के पूरा लय होगा शून्य में जाकर समाप्त होगा ये नहीं समझना चाहिए जो अन्यवादी जो नास्तिक नास्तिकवाद बोलते हैं जगत का पूर्ण अभाव कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा में रह जाता जो रह जाता है जगत के प्रविलापर काल में वही आत्मा है ये सिद्ध करना है अस्थिर रूप से रहने वाले इसलिए कह रहे हैं यहां ये कह रहे हैं। तो न शून्यता परिवेशा ही लय शून्यता में जाकर के समाप्त नहीं होता लयेगा अस्तित्व में जाके लय का समाप्त होता है कोई ना कोई एक अस्थि रहेगा जो अस्थि हय करके रहेगा सबका परम कारण है के रूप में रहेगा वही हमारे आत्मा है बने सवुण निराकार स्वरूप है ये सिद्ध करना है ये जो कहा था इसको स्पष्टीकरण करते तथा ही आदि शब्दों से कहते हैं भाष्य में कहा था तथा ही इदम कार्यम ये जो वाष्य में कहा था यह जो कार्य है जगत रूपी कार्य जगत भी कार्य है इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारम परिण अनुगम्यवान सूक्ष्मता की तारतम्य की परंपरा से जाना जाता है जो स्थूल होगा अभी जो वर्तमान जैसे घट है स्थूल होता है उसका कारण कपाल थोड़ा छोटा होता है थोड़ा सूक्ष्म होता है दो तो, जुड़ कर दो टुकड़ा जुड़ करके घट बनना है जिन दो अवयोगों से घट बने का उसको कपाल शब्द से बोलते हैं फिर उसको भी चूर्ण करेंगे हम तो उसके जो टुकड़े होंगे कपाली का बोलेंगे तोड़ेंगे तो उसके जो चूर्ण समय सूक्ष्म होगा इस तरह से चलते चलते चलते चलते चलेंगे जहां से भी चलेंगे परम कारण अति सूक्ष्म है जो कार्य जगद्रूपी कार्य है सूक्ष्म पारंपरिक द्वारा जाने जानने योग्य जो कार्य है ऐसा कार्य जगद्र भी कार्य सदबुद्धि निष्ठा में दिखाता सदबुद्धि की निष्ठा को ही सिद्ध करती है सदबुद्धि को अभाव नहीं करती है कार्य के आकृति का अभाव होगा किंतु सदबुद्धि का अभाव नहीं होगा घटो अस्थि बोलते थे घट जब था अब घट के दंडल से प्रहार करेंगे तो उसके आकृति तो अभाव हो जाएगा किन्तु अस्थिबुद्धि का नाश नहीं होगा अस्थि बुद्धि का हम उसके कारण में दिखाई पड़ेगा ऐसे करते करते करते आखिर परम कार परमात्मा में अस्थि हो जाएगी नास्ती बुद्धि नहीं हो परमात्मा नहीं है सिद्ध हो ही नहीं सकता ये कहाष <coughs> में कहा था यदा यदापि विषय प्रभिलापन है ना प्रभिलाप्य बुद्धि तदापि ऐसा मान लिया जाए कि विषय नहीं रहेगा तो बुद्धि भी कहां रहेगी सदबुद्धि ऐसे एक तर्क है ऐसा मान लिया विषय के प्रविलापन प्रविलापन कर देने से सद्बुद्धि का भी हो जाता घट ही नहीं तो घटो अस्थि बुद्धि रहेगी ऐसा मान भी लिया जाए तभी बुद्धि नास्ती ऐसा जो बोलेगा बोल, जिस ज्ञान के द्वारा सिद्ध करेंगे वो सतह क्या सतह सदबुद्धि नहीं है कहने वाला जो ज्ञान होगा जिस ज्ञान के माध्यम से आप सिद्ध करेंगे सदबुद्धि नहीं है तो वो सदबुद्धि नहीं है कहने वाला ज्ञान सत है कि असत है वो भी सत अगर असत है तो सदबुद्धि नास्ती कह ही नहीं सकते आप तो सब सत प्रत्य है सद ज्ञान पूर्व वो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है सामान्य पर भी कहा ठीक है देखो थूल से कार्य से थूल कार्य का जब विलय करते हैं हम जैसे घटादि दृष्टान्त है घटादि को फोड़ जाते हैं तो सूक्ष्मण अवशिष उसका कारण सूक्ष्म शेष रह जाता है वहां सब बुद्धि वहां रहेगी ऐसी स्थिति है कार्य को नष्ट करते हैं जब उसका कारण जो सूक्ष्म होता है कारण के परिमाण छोटा होता है कार्य का परिमाण बड़ा हो जाता है दो टुकड़े थे छोटे छोटे थे दोनों जुड़ने के बाद बड़ा हो गया स्थल हो गया ऐसी स्थिति हो जाती है तो थूलस से कायरी से बिलाई जब थो है उसका विलय करने पर तत्कारणम अवशिष सूक्ष्म उसका जो कारण जो कार्य का कारण सूक्ष्म होता है वो शेष रह जाता है तस्या भी विलय फिर उसको कारण को फिर विलय करेंगे तथा हाँ सूक्ष्म फिर उससे भी सूक्ष्म कारण शेष रह जाता है ऐसा है। इति याव यावत दर्शन जब तक दिखाई पड़ेगा सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा चलते रहेंगे व्याप्तिम उपलब्ध्य ऐसी व्याप्ति मिल गई जहां भी कार्य का विलय होगा उसका कारण शेष रह जाता है ऐसा मानकर वो जो अदृश्य में भी अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाएगा कारण शेष रहेगा करके बोलते हैं व्याप्ति उपलब्ध यदृश्य थे जहां पर अब सूक्ष्म नहीं दिख रहा है एक जगह जाकर के समाप्त तो हो जाती है उस तथा मुहूर्त विलय से भावित्वा वहां भी मुहूर्त का भी विलय अवश्य भावी है मूर्त जो होगा पृथ्वी जल तेज इसको मूर्त पदार्थ बोलते हैं इनका विलय अवश्य होने से सर्मात्र अवतिष्ठते जो अमूर्त पदार्थ है आकृति रहित हो जाता का? अच्छा। अवतिष्ठते कार्यमेव सूक्ष्म तारतम्य पारंपरियेण अनुस्त्रीय कार्य ही जो सूक्ष्मता की तारतम्य के परंपरा से धारा चलने वाले जो कार्य है ऐसा जो कार्य हुआ, वह सदबुद्ध निष्ठा पुरुष पुरुष से अवगमयती गयती अवगमयती ऐसे जो व्यक्ति को यह सिद्ध कर देता है कि कार्य सूक्ष्मता के ऊपर जाकर के सद्बुद्धि के निष्ठा को सिद्ध करता है अंत में जाकर सत रह जाता है ठीक है टिप्पणी है मूर्त विदयसे के ऊपर अत्र अमूर्त विषय से पाठ है युक्त पश्व अमूर्त विषय से ऐसा होना चाहिए मूर्त की जगह पर अमूर्त तो विषय अमूर्त तो को विषय करने वाला पाठ युक्ता है ठीक है ऐसा मानते हैं ये कहा आगे पूर्वादि शंका करता है ठीक आदमी नदृश्यम तद असत जो दृश्य होता है वो असत होता है घटादि दृश्य है असत है कैसे ऐसे स्वप्न का विषय दृश्य स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो सत्य असत है असत है ठीक इसी प्रकार यद दृश्यम तद असत व्याप्ति बन जाएगी जो दृश्य होगा वो असत होगा यदृश्यम तद असत ये पूर्वादि की शंका है इति असत यथा स्वप्न दर्शनम जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं वो दृश्य है किंतु तो असत होता है असत होता है ठीक इसी प्रकार इति व्याप्ति दर्शन जैसे व्याप्ति दिखाई पड़ेगी यद तद असत कहां दिखाई पड़ी स्वप्नम दृश्य है दिखाई पड़ता है अनुभव में होता है उस काल में तो असत है ठीक इसी प्रकार व्याप्त दर्शनाथ अस्तित्व न दृश्य से असत अस्थि रूप से जो घट पट जो भी हमें दिखा, दिखाई पड़ रहा है, या दृश्यम तद असत व्याप्ति दिखाई पड़ी शुक्र में तो ये भी असत है सबके सब, सब असत है सारे कार्यो में असत अन्वित है सदअन्वित नहीं है ये पूर्वादि की संख्या है असत असत असत हो जाए ये दृश्यम तद असत सब में है करके आप जो सिद्ध कर रहे थे कारण के जो सदबुद्धि कार्य में आ रहे कह रहे थे सदबुद्धि होती न असत जो दृश्य होता है वो असत होता है जैसे स्वप्न दर्शन स्वप्न के विषय असत है तो जागृत के भी असत है तो असत बुद्धि से युक्त दिखाई पड़ते है कार्य इसलिए जगत का मूल असत है कोई असत अन्य है जैसे मिट्टी से बने हुए घट में मिट्टी अन्य होती है मिट्टी सम्बंध मिट्टी का संबंध होता है इस प्रकार ये जगत का मूल कारण असत है असत अन्य है क्यों यदश्यम तद असत जैसे स्वप्न दृश्य है इसी प्रकार जागृत दृश्य भी असत है तो असत अन्य घटो अस्थिर है घटो नास्ती ये हो नास्तिक बाद ऐसा बोलता है यही यहाँ टीका में कहा नानो यदृश्यम तद असत यथा स्वप्न दर्शन यदि व्याप्ति दर्शन आदेश व्याप्ति दिखाई पड़ी इसलिए अस्तित्व न दृश्य जो अस्थि से दिखाई पड़ रहा है दृश्य से असतवा असत है कोई भी विषय है ही नहीं असत है असत बुद्धि अनुगम्य है इसीलिए सदबुद्धि नास्ती सद्बुद्धि भी है ऐसी शंका को के उत्तर में कहा यदि विषय के प्रबिलान के द्वारा बुद्धि के भी प्रबिला सदबुद्धि भी नहीं होगी कहेंगे फिर भी वो जो सदबुद्धि नहीं है कहने वाला ज्ञान सद होगा क्या सत होगा सत्य होगा नहीं तो असत बुद्धि सिद्ध नहीं कर सकेगा फिर भी वो सत्य जा करके सिद्ध होना है यही भाषा में कहा था यदापि करके भाषा में कहा था यदापि विषय जब विषय का प्रविलापन करेंगे नहीं है करके निषेध करेंगे तो प्रविलाप्य माना बुद्धि बुद्धि का भी प्रापन कर दिया निषेध कर दिया नहीं है करके तथापि फिर भी उसको भी सा माने वो बुद्धि सत प्रत्यकर्भ में मिलिये उसके प्रत्येक सत का ज्ञान पूर्वक ही उसका विलय होगा ज्ञान तो सत होगा ना जो बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है कहने वाला ज्ञान सत होगा वहां जाके सिद्ध हो जाएगी कहा था ठीक है सदबुद्धि ना। रि नास्ती इतम भूत प्रत्यय अवश्य अस्तिति अभी गंतवु भी नहीं है करके जो बोला जाता है ना इस प्रकार का ज्ञान तो अस्थि रूप से मानना पड़ेगा सदबुद्धि नहीं है कहने वाला जो ज्ञान है उसको सद मानना पड़ेगा नहीं तो कहां से सिद्ध होगा सदबुद्धि नहीं है कैसे सिद्ध करेंगे आप सदबुद्धि भी नहीं है कहने के लिए उसका ज्ञान को सत्य मानना पड़ेगा बुद्धि को असत सिद्ध करने के लिए ज्ञान को सत्य मानना पड़ेगा सदबुद्धि नास्तित इस प्रकार का जो ज्ञान होगा अवश्यम अस्थि सदबुद्धि नहीं है इस कहने वाला ज्ञान तो अवश्य होगा ना सत्य होगा अस्तित्व अभिगंध वो ज्ञान अवश्य है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए सदबुद्धि के अन्वित जगत में असदुद्धि अन्वित नहीं है तो परम सत करके वो परमात्मा है आत्मा को इस प्रकार जानना चाहिएगा अन्यथा निषेध व्यवहार अगर ज्ञान भी असत होगा तो फिर निषेध व्यवहार होने वस्तु निश... नहीं है करके सिद्ध कर रहा हो ज्ञान भी यदि असत हो फिर किससे सिद्ध करेंगे वस्तु नहीं है करेंगे वस्तु नहीं है कहने के लिए भी ज्ञान होना पड़ेगा सत्य ज्ञान होना चाहिए एक अन्य यदि नहीं मानेंगे सदबुद्धि भी समाप्त हो जाती कहेंगे तो क्या होगा निषेध व्यवहार हो फिर व्यवहार हो ही नहीं पाएगा ये, ये कह ही नहीं सकते नहीं कहने के लिए जो आप जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क तो है ना वहां भी है सदबुद्धि सिद्ध होती है ये कहा अतो अंत तो गत्वा सदबुद्धि स्वीकृता अंत में जाकर के सदबुद्धि को स्वीकार करना ही पड़ेगा नास्तिक को स्तिकवाद कोई पड़ेगा स्वीकार करने पड़ेगा ऐसा चलो सदी मान लेंगे तो क्या होगा तो कहते हैं न प्रमाण भाष्य में बोला हमारे लिए तो हमारे हम जैसों को तो बुद्धि ही प्रमाण है एका भाष्य में कहा था बुद्धि रही न प्रमाण न माने असमागम हम लोगों का, का बुद्धि प्रमाण है सदस्य सत है या सत है इसकी सिद्धि के लिए यथार्थ का ज्ञान के लिए बुद्धि ही प्रमाण है हमारे लिए बुद्धि जिसको सत बोल दी है, जिसको बोल दी सत है प्रमाण हमारे लिए व्यविचारी विषय शु सन् बुद्धिर्भ्य विचार दर्शनात् बुद्धेश स्वतः प्रामण्याम वस्तु अभ्युक गंतव्य मित्रते देखो व्यविचारी विषय घट ज्ञान काल में पट ज्ञान नहीं होता पट ज्ञान काल में घट ज्ञान नहीं होगा विषयों का विविचार हो जाता है किंतु ज्ञान दोनों अवस्था में है घट को जब जानते हैं तब तो घट ज्ञान और पट को जानते तो पट ज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है दोनों में किंतु पट ज्ञान काल में घट का अभाव घट ज्ञान काल में पट का अभाव विषयों का व्यविचार हो जाता है एक के ज्ञान काल में दूसरा नहीं रहेगा किन्तु किसी भी वस्तु को जानेंगे जानकारी तो रहेगी रहेगी ज्ञान का व्यविचार नहीं होता ये कहते हैं व्यविचारी विषय शो विषय व्यविचार पिशे करते हैं जिस अवस्था में आप घट का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस काल में पट का ज्ञान नहीं है पट का अभाव है जिस काल में पट का ज्ञान होगा उस काल में घट का अभाव होगा यही एक का होना एक का न होना व्यविचार और ज्ञान दोनों अवस्था में है घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पट ज्ञान काल में भी ज्ञान है ज्ञान का अभाव नहीं होता वस्तु का एक एक दूसरे का अभाव हो जाता है किंतु ज्ञान का अभाव नहीं होता यही कह रहे हैं व्यविचारिशय विषय जो है व्यविचारी है एक के ज्ञान काल में दूसरा विषय का अभाव रहता है ये होने पर भी सन्मात्र बुद्धि और विचार दर्शनाथ सदबुद्धि दोनों स्थिति तो में है विषय ये विषय नहीं तो दूसरे विषय में सदबुद्धि है वो विषय नहीं तो दूसरे में सदबुद्धि है सदबुद्धि का अभ्य विचार है स्वतः बुद्धि जो है स्वतः प्रमाण है, है बुद्धि को सिद्ध ज्ञान की सिद्धि ज्ञान, है। ज्ञान जो हुआ कि नहीं हुआ किसी से पूछना कोई भी नहीं जाता जब स्वतः प्रमाण है वो स्वतः प्रामाण्य से ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह अवधेम टिप्पणी में कहा प्रामाण्य का स्वतः प्रमाण अर्थ होता है ज्ञान जिसे ग्रहण होना है उसी के द्वारा प्रामाण्य का भी ग्रहण होना ये होता है इसलिए सन्मात्र वस्तु गंतव्य कहा एक सन्मात्र वस्तु है ऐसा स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको अंततोगत्वा जो सनमात्र वस्तु सिद्ध हो जाता है जगत के मूल कारण रूप से जो सिद्ध होता है वही आत्मा का स्वरूप होता है सगुण निराकार स्वरूप है वो सगुण निराकार होता है ऐसा स्वरूप है ये कारण ठीक है इत सदैव मूलम जगतो बाच्यम इस हेतु से भी एक हेतु और देते हैं जगत का भूल कारण असत नहीं जैसे बौद्धादि बोलते हैं अभाव से उत्पन्न होता है कुछ नहीं है इसका भूल कारण कुछ नहीं है असत शून्यवाद कुछ नहीं कारण नाम कोई चीज नहीं एकाएक हो जाता है सब मानते किंतु तो वो नहीं हो सकता इतर सदैव मूलम जगतो भाज्य हो जगत का मूल जो बीज है सत को ही मानना पड़ेगा सब जो आत्मा है उसी को मानना होगा क्या हित तो देते हैं तब तो ठीक है भाष्य में कहा मूलम से जगतो नश्यत यदि जगत का मूल कोई बीज कारण न हो तो स्थिति में क्या होना चाहिए असत अन्वितम ये इदम कार्यम असत इत गृहत फिर असत का अन्वय होना चाहिए था कार्य में संबंध असत घटो नास्ती पटो नास्ती ऐसी प्रत्येक में सदी होती है क्योंकि जैसे मिट्टी से बना हुआ कार्य में मिट्टी होती है संबंधित होती है इस प्रकार अगर जगत का मूल कारण न हो तो असत से उत्पन्न हो तो सब में असत असत असत का प्रयोग होना चाहिए किन्तु यहाँ सदबुद्धि होती है कार्य में बुद्धि नहीं होती है घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि ऐसा बोलते हैं एक मूल मूलम चेत जगतो न अगर जगत का मूल कारण यदि न हो उस स्थिति में क्या होगा असत अन्य असत अन्वित होता हुआ संबंधित तो होता हुआ कार्य जगत असत एवं इत ग असत इस रूप से ही गृहित हो जाना चाहिए किंतु न तो ये तद अस्थि यहाँ असत नहीं होता सत सत होता है घटो अस्ति पटो अस्थि मठो अस्थि बोलते है अस्थि अस्थि लगा हुआ है नास्ती नहीं लगता यहाँ इसलिए अस्थि तत सत सत्य वो गृह थे सत्य सत हर वस्तु में सत लगता है हाय हाय हाय हाय ऐसा बोलते हैं यहाँ तक अभाव को भी हाय है कहते हैं वहां भी सतबुद्धि लगती है अभाव घटा अभाव है, है। सर्वत्र सदबुद्धि गृहित होती है कहा यथा मृदादि कार्य घटा दी मृदादि अन्यतम जैसे बिट्टी आदि के कार्य घटा दी आदि के द्वारा संबंधित होते हैं उसी प्रकार यहाँ पे सत का कार्य है जगत इसलिए सत अनभुत है आने कारण सत है परमात्मा सत है उसका कार्य होने से उसका तो धर्म है इसमें कार्य में दिख रहा है सत कार्य, सतकार जगतो मूलम आत्मा जगत का मूल जो आत्मा है वह है कहा इसी प्रकार जानना चाहिए समझना चाहिए कहा ठीक है नास्ती जगतो मूलम ब्रह्म यदि अवगमे मान लो जगत का मूल ब्रह्म नहीं है ऐसा मानने पर भी नास्तिकवाद कहता है जगत का मूल कारण परमात्मा नहीं है जगत अपने आप हुआ है अभाव से उत्पन्न हुआ ऐसा मानता है तो नास्ती जगतों मूलम ब्रह्म अवगम है भी ऐसा मान स्वीकार करने पर भी कि जगत का मूल परमात्मा नहीं है ऐसे मान लेने पर भी प्रतियोगिता या ब्रह्म ज्ञान संभवा फिर भी प्रतियोगी रूप से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा कैसे घटो नास्ती कहता है व्यक्ति घट नहीं है बोलता है तो घट को जान करके नहीं है बोलता है कि अनजान में नहीं है बोलता है जो घटाभाव सिद्ध करेगा घट के ज्ञान के बिना घटा अभाव सिद्ध नहीं कर सकता प्रतियोगी के ज्ञान के बिना अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तो यहां भी ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा पूर्वादि बोलना चाहता है अस्थि को क्यों लाना जब पूर्वादि की शंका है नास्ति जगदो मूलम ब्रह्म ऐसा ज्ञान होने पर भी जगत का मूल कारण ब्रह्म नहीं है ऐसा मानने पर भी प्रतियोगिता या उस नहीं हैगा प्रतियोगी ब्रह्म बन जाएगा जैसे घटना ये कहेंगे तो घटा अभाव प्रतियोगी घट होता है इसी प्रकार जगत का मूल परमात्मा ब्रह्म नहीं है ऐसा कहने पर प्रतियोगी रूप से क्योंकि उसका अभाव दिखा रहा है नास्ती करके ब्रह्म का अभाव दिखा रहा है तो उस अभाव के प्रतियोगी रूप से ब्रह्म ज्ञान संवाद ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा जैसे घटो ना कहने कहते हैं तो घट का ज्ञान हो ही जाता है प्रतियोगी रूप से तो नहीं, नहीं तो घट का ज्ञान ही ना हो तो घटा भाव कैसे सिद्ध करेंगे आप इस रूप से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा किम यदि मुमुख ना ब्रह्म ज्ञान न काम है न अस्थि है वो उपलब्ध तिर ब्रह्म ज्ञान इस तरह से भी तो हो सकता है ना प्रतियोगी रूप से फिर ये मुमुक्षों को ब्रह्म ज्ञान चाहने वाले जो मुमुक्ष अस्थि करके क्यों मानना चाहिए ब्रह्म है ऐसा क्यों मानना यह शंका आ गई इसके उत्तर में एक प्रश्न किया अकस्मात क्यों इसको अस्थि रूप से मानना क्यों नास्ति रूप से मानेंगे तब भी तो ब्रह्म का ज्ञान हो ही जाएगा ब्रह्म नास्ती बोलेंगे तब भी वो नास्ती का से का ज्ञान हो जाएगा जैसे घटो नास्ती बोलते हैं घट नहीं है नहीं है कहने के लिए घट का ज्ञान हो जाएगा प्रतियोगी से इस रूप से भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है तो यहां पर फिर ये ब्रह्म ज्ञान चाहने वालों को अस्थि से क्यों स्वीकार करना शंका आ गई तो इसका उत्तर दिया अस्तित्व ठीक है प्रतियोगिता या ज्ञात निषेधत्वाद कहते देखो जो प्रतियोगी रूप से जो ज्ञात वस्तु होगा वो निषेध्य होता है निषेध हो जाता उसका घट गा, जैसे घट घटो नास्ती बोलते हैं तो वहां प्रतियोगी रूप से घट जाना गया घट अभाव जो दिखाया घटो नास्ती करके बोला घट नहीं है कहा तो प्रतियोगी होता है घट वहां पर वो निषेध रूप में आ है घट वहां स्वीकार्य नहीं निषेध है घट वास्तिक ये सिद्धांत उत्तर दे रहा है प्रतियोगिता ज्ञातस्य जो वस्तु तो प्रतियोगी रूप से ज्ञात होता है वो वस्तु तो। निषेध निषेधत्वाद तो निषेध होता है निषेध होता है निषेध हो जाता है इसलिए आत्मदया ज्ञान न सत अपने स्वरूपता स्वरूपता ज्ञान नहीं होगा उसका वस्तु रूप से ज्ञान नहीं होगा अभाव रूप से ज्ञान होगा उसका जब प्रतियोगी रूप से निषेध करेंगे वो तो ज्ञात तो वस्तु निषेध हो जाएगा इसलिए स्वरूप ज्ञान नहीं हो पाएगा तो ब्रह्म ज्ञान का जो आत्म ज्ञान चाहने वाले व्यक्ति हैं ब्रह्म ज्ञान चाहने वालों को के द्वारा अस्थि जगत मूलम अवगतव्य विद्या जगत का मूल कारण है जो जगत का मूल कारण है वही परमात्मा है ऐसा समझना ये अस्तित्व ब्रवतो नेत्र कथम तथा उपलब्ध थे मंत्र का भाई जगत का मूल कारण है ऐसा कहने वालों को छोड़कर अन्य जो नास्तिकवाद में कैसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती है ये कहा था बताइए अस्तित्व ब्रवतो मान अस्तित्ववादी तो जो अस्तित्व ब्रह्म तो, के अस्तित्व तो कहने आत्मा है ऐसा कहने वाले लोग आगमार्धन कौन मानते हैं ब्रह्म है करके आत्मा है जो शास्त्र को अनुसरण करने वाले लोग हैं आगम कार्ते, कार्ते का अर्थ का अनुसरण करने वाले लोग श्रद्धालु का लोग हैं शास्त्र में की श्रद्धा है निष्ठा है उन लोगों को छोड़कर अन्यत्रस्तित्ववादी तो नहीं जो तो नास्तित्ववाद तो वाले हैं जगत के मूल कारण परमात्मा नहीं है कहने वालों में नास्ती जगदो मूलमात्मा निरन्वय में भी एकदम कार्य अभावान ऐसे मानने वाले लोग हैं जो जगत का बोल आत्मा नहीं है ये निरन्वय है किसी में संबंधित है अपने भोगे है जगत ऐसे मानने वाले जो अभाव तो में जाकर के प्रलय जब करेंगे तो अंत में परिवेशन होगा अभाव में ऐसा मानने वाले जो लोग हैं उनमें कैसे उस आत्मा की उपलब्धि होगी ये कहा विपरीत ऐसी नहीं विपरीत देख रहे हैं हे है आत्मा है किन्तु तो अभाव दिख रहा है ऐसे देखने वालों में कथम तत्म तत्व तो उपलब्ध थे उपलब्धि वास्तव में कैसे हो सकेगा न कथन जन उपलब्ध थे किसी प्रकार भी उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है ऐसा कहा अच्छा आगे मंत्र है अस्तित्वे अस्तित्व तत्व भाव नो भ अस्तिभावी देखो आत्मा के जानकारी के लिए सबसे पहले परमात्मा है ये बुद्धि होनी चाहिए ये बुद्धि हो तो जा, आगे जाकर के उसका साक्षात्कार होगा सगुण निराकार का पहले स्वीकार कर लिया जाए परमात्मा ईश्वर है तब तो आगे जाकर के निर्गुण निराकार की उपलब्धि होगी ये ये मंत्र में बोलने जा रहे हैं अगर सगुण निराकार को स्वीकार नहीं किया ईश्वर को ही स्वीकार नहीं किया जिन्होंने जगत का मूल परमात्मा नहीं है स्वीकार ही नहीं किया उसको सगुण निर्गुण निराकार आत्म तत्व तो कहाँ से उपलब्ध होगी हो ही नहीं सकती है सगुण के सहारे से निर्गुण में जाना है सगुण सगुण निराकार के सहारा लेना होगा वो ईश्वर को पहले मान्यता बनानी चाहिए शास्त्र के माध्यम से लेना चाहिए और तर्क से भी सिद्ध होता है जब कार्य का विलय करते चलते हैं अंत में जाकर के कोई सब वस्तु में ही कारण रह जाता है जो जगत का अंतिम कारण होता है उसी को तो ईश्वर बोलते हैं तर्क से भी सिद्ध होता है उसी को ईश्वर कहा जो माया विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं ईश्वर शब्द से कहते हैं उसको पहले स्वीकार होना चाहिए शास्त्र के वेद बोलता है तर्क से भी सिद्ध है उसने जिसको स्वीकार जिसने उसको स्वीकार किया होगा उसी को आगे जाके निर्गुण निराकार जो आत्मस्वरूप दर्शन होगा ये बोलते हैं अस्तित्व उपलब्ध व्य अस्ति इस रूप से भी उपलब्धि करनी चाहिए है। गर का कारण वो परमात्मा है आत्मा है ये उपलब्ध करना चाहिए किसका सवुर्ण का अस्थि रूप से क्योंकि तो कार्य का जो विलय होता है दिखाया पूर्व मंत्र में दिखाया कार्य का विलय होते होते ही होती है जैसे घट को फोड़ते हैं केवल घट के आकृति नाश हो जाती है वहां जो अस्थि बुद्धि थी वो बुद्धि नाश नहीं होती है, है बुद्धि कहां दिखाई पड़ती उसके कारण कपाल में, में दिखाई पड़ती ऐसे कपाल को फिर तोड़ेंगे तो वहां जो कपाल अस्थि बोलते थे वहां भी कपाल की आकृति नष्ट हो जाएगी अस्थि नाश नहीं कपालिका दिखाई पड़ेगी उसके कारण में दिखाई पड़ेगी कपाल खुद गया कपाल में घाट का दो अवय कपाल बोलते हैं वो खुदने से कपालिका रह जाती है और कपालिका भी चूर्ण करेंगे तो वहां चूर्णिका सिद्ध हो जाएगा वहां बुद्धि रहेगी ऐसे चलते चलते चलते चलते जगह का मूल कारण जो सबल ब्रह्म कहते हैं ईश्वर कहते हैं जिसको विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं उसकी सिद्धि हो जाती पहले स्वीकार कर शास्त्र तो बोलता ही है सदैव सोम्यम से देखा दीवादी होती है सतीता कि जगत बनने से पहले एक सत तत्व तो ही था परमात्मा ही था ऐसा मानते तो अस्तित्व उपलब्धव्य है अस्ति इस रूप से ही उसको प्राप्त करना चाहिए उपलब्ध करना चाहिए प्राप्त करना चाहिए उस परमात्मा को अस्ति करके सगुण निराकार की प्राप्ति इस रूप से करना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति और तत्व भावे न और तत्व रूप से जिसने सगुण निराकार के स्वीकार कर लिया उसके तत्व आत्म तत्व के उपलब्धि हो उपलब्धव्य तत्वभावे नगुण निराकार के स्वीकार किए बिना निर्गुण निराकार में जाना संभव नहीं है ठीक है तत्व तो भाव नहीं तत्व तो है तो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का स्वरूप वास्तव में निर्गुण निराकार है उसमें तभी जा पाएंगे पहले सगुण निराकार को स्वीकार कर लिया हो ईश्वर को स्वीकार कर लिया हो उसी के उपासना आदि करते हुए आगे चल करके निर्गुण निराकार की साक्षात्कार होना है उ, वो, है, वो है। दोनों की साक्षात तत्व उपलब्ध दोनों की उपलब्धि करनी चाहिए एक को अस्थि रूप से और एक तत्व रूप से वास्तविक रूप से सगुण निराकार का करना चाहे अस्थि रूप से जगड़ के कारण है मूल कारण है इस रूप से ईश्वर की सत्ता को मान लेना चाहिए और जब ईश्वर की सत्ता मान लेता आगे तत्तौ, आगे तत्तौ आगे तो तो है आगे जाके तत्व आत्म तत्व जिसको बोलते हैं निर्गुण निराकार जो तत्व है उसकी भी उपलब्धि करनी चाहिए दोनों अस्तित्व उपलब्ध जिस व्यक्ति ने अस्थि करके उपलब्ध किया है जगत का भूल कारण ईश्वर है परमात्मा है स्वीकार किया उसी व्यक्ति को तत्व तो भाव प्रसिद्धि कर उसी को निर्गुण निराकार की प्राप्ति होगी जब तक ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं किया तब तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपलब्धि होना संभव नहीं क्यों ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके कुछ उपासना आदि करे तो आगे जाके निर्गुण निराकार जो आत्मस्वरूप है तभी उपलब्ध हो सकता है ये कहा देखिए तस्माद अपोह असद्वादी पक्षम आसुरम जो आसुरी पक्ष था जगत का मूल कारण परमात्मा नहीं कहने वाला असद्वादी पक्ष आसुरी संपत्ति वाले थे वो पूर्व मंत्र में जिसकी चर्चा उठाई उठा गई नास्तिकवाद की वो तस्माद आस्तिक जनों को क्या करना चाहिए अपोह्य असद्वादी पक्षम असद्वादी पक्ष जो है ना उसको त्याग कर परित्याग करके जगत का मूल कारण नहीं है कहने वाला जो पक्ष है उसको परित्याग कर देना चाहिए परित्याग करके आसुरम आसुरी संपत्ति वाले पक्ष था वो आसुर संपत्ति है वो दैवी संपत्ति नहीं है वो जगत का मूल कारण नहीं है जगत अपने आप हो गया ऐसे मानने वाले आसुर संपत्ति उसको उस पक्ष को परित्याग कर अस्थि एवं आत्मा उपलब्ध है आत्मा है इस प्रकार से ही स्वीकार कर लेना चाहिए प्राप्त करना चाहिए सत कार्यों बुद्धि आदि उपाधि कहते क्यों उसका सत कार्य में दिखाई पड़ता है जो आत्मा का अस्तित्व है कार्य में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कारण में जो धर्म होता है कार्य में वही धर्म दिखाई पड़ता है अगर मिट्टी लाल मिट्टी होगी तो घड़ा भी लाल बनेगा लाल तंतु होगा धागा लाल होगा तो कपड़ा भी लाल हो जाता है कारण का धर्म है कार्य में पाया जाता है तो परमात्मा में सत्य है ना होता तो कार्य में सदबुद्धि नहीं होती अभी यहाँ हर वस्तु में सदबुद्धि गृहम अस्थि मनुष्य अस्थि घटो अस्थि पटु अस्थि ऐसा बोलते हैं हाय है, है, है, है, है बोलते हैं तो कारण क्यों नहीं है कारण का ही धर्म कार्य में अनुगत दिखाई पड़ता है जैसे मिट्टी से बने कार्य में मिट्टी दिखाई पड़ती है वही अन्य होती है इसी प्रकार यहाँ सत्य है कार्य में सत्य सत्य सत्य लग रहा है बुद्धि हो रही वो सत परम कारण का है वो ईश्वर का है वो ईश्वर सदरूप है ये सिद्ध होता है कहा इसलिए कहा तस्मात अपोय यदि पक्ष इसलिए ध्यान देना पूर्व मंत्र में जो चर्चित थे असद्वादी पक्ष जगत का भूल कारण परमात्मा नहीं है कहने वाला पक्ष उसको परित्याग करके आसुर संपत्ति वाले हैं वो परित्याग कर अस्ति एवं आत्मा उपलब्ध आत्मा है इस प्रकार से ही उपलब्धि करना चाहिए क्यों शास्त्र बोलता है और तर्क से भी सिद्ध हो गया कार्य का प्रभिलापन अस्तित्व है अंत में जाकर के अस्ति में सिद्ध होता है ये दिख रहा है उपाधि वाला सत्कार्य तो सत का ही कार्य है बुद्धि आदि आदि उसका उसका कार्य है यह मानना चाहिए यदा तू तद रहित अभिक्रिय आत्मा जब बुद्धिया उपाधि से रहित आत्मा को जब लेंगे निर्गुण निराकार सगुण निराकार तो उपाधि वाला है माया विशिष्ट है वो उपाधि वाला है उसको अस्थिर रूप से मानना चाहिए किंतु यदा तू तो जब तद रहित उपाधि रहित तद रहित उपाधि रहित उपाधि रही जो निर्गुण निराकार तत्व तो है अपना स्वरूप वो होता है अभिक्रिया आत्मा जो नहीं है अविकृत आत्मा है कार्यम और जो कार्य जो होगा कारण से अतिरिक्त तो नहीं होता है ये ध्यान है जिसको हम घट बोलते हैं उसका कारण मिट्टी मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है घट मिट्टी ही है वो हम उसको घट संज्ञा दे देते दे, नाम दे देते दे दे दे दे हैं हम व्यवहार कर गए किंतु वो मिट्टी ही है कार्य कारण ही होता है ये बोलते हैं कार्य ऊंचा कारण व्यतिरिक नाश्ती ये समझ रहा है कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त नहीं होता होता ही नहीं अगर जिसको घट बोलते हैं मिट्टी को निकाल देंगे तो घट क्या बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा घटना में चीज ही नहीं बचता मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे तो ठीक इसी प्रकार क्यों बाचार पिकारो नाम अध्ययन मृतिका इत्य सत्यम ये छांदो के मैं काया। ये जो कार्य जिसको बोलते हैं घट आदि नाम देते हैं केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलते जिसको हम घट बोलते हैं एक व्यवहारिक दृष्टि में बोलते हैं हम किंतु तो? विचारिक वैचारिक दृष्टि लेके जाएंगे विचार करेंगे वहां तो वहां घट नहीं मिलेगा केवल शब्द प्रयोग होता है घट करके वहां मिलेगा दूसरी वस्तु तो क्या मिलेगी मिट्टी मिलती है उसके नीचे ऊपर दाया बाया सब मिट्टी मिलती है बाचार मणम विकार हो विकार बने कार्य वर्ग जितने भी हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता बाचार मणम विकार हो जितने भी नामधारी हैं घट पट मठ जो भी बोला है ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा ऊपर ऊपर से व्यवहार हो रहा है विचार तो दृष्टि से जाएंगे तो नहीं मिलता मृतिका सत्य मिट्टी ही सत्य हो जाती है घट को लेकर के मृतिका सत्य होती है इत्यादि कहा है इस ऐसी श्रुति से कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त नहीं होता ऐसे तो हुआ कार्य कार्य व्यतिरिक्त नाश्ती से अतिरिक्त रूप से है नहीं ये कहा तस्य निरुपाधिक अलिंगस्य तदा से तब जब कार्य को प्रविलापन करेंगे कार्य नाम की चीज ना है कारण ही है तो ये जो सोपाधिक भी निरुपाधिक में कल्पित है ऐसा समझेंगे जब ये ईश्वर करके चल रहे थे जिनको मान लिया था जगत के कारण रूप से वो भी कल्पित है किसमें निरुपाधिक में जैसे जल में कल्पित होता है बर्फ बर्फ ही है तो एक उपाधि विशेष के कारण से हमने उसको जल ही है वो हमने बर्फ कह दिया उपाधि क्या है वहां शीतता ठंडा पना ठंडा पना के कारण उसका नाम बर्फ पड़ गया किन्तु उसको वैचारिक दृष्टि से देखो तो उसमें जल ही मिलेगा जिस काल में बर्फ दिख रहा है वो भी जल ही होती है विचार वाली बुद्धि से देखेंगे तो जल ही होता है उसको जल देखना चाहेंगे उपाधि को हटाना होगा उपाधि क्या है ठंडा पानी को हटा हुआ तो जल का जल ही जो उपाधि वाला जो बना हुआ है निरुपाधिक से बना हुआ है ये बोलते हैं तदा तस् निरुपाधिक अलिंग से उस काल में क्या होगा जब कार्य वर्ग केवल शब्द का प्रयोग होता है नहीं मिलते हैं सिद्ध हो जाएगा उपाधि युक्त जो होता है वास्तव में निर्बंधरा कार्य होता है सिद्ध होगा तदा तस् निरूपाधिक से निपाधिका जिसका कोई चिन्ह नहीं उसको बताने के लिए लिंग नहीं है काला गोरा नीला कोई बोला नहीं जा सकता तो दुर्पाधिक तत्व तो ऐसा होता है आत्मा सदसद सदादि प्रत्यय विषय तो वर्जित जहाँ सत शब्द का भी नहीं होगा असत शब्द का भी प्रयोग नहीं होगा सत असदि शब्दों का के द्वारा निर्वचन नहीं किया जा सकता सद सदादि प्रत्यय विषय तो वर्जित से सत ज्ञान का असत ज्ञान का किसी का भी विषय नहीं बनता ऐसा जो निर्गुण का तत्व है आत्मन तत्व भाव भवती जब आपने सगुण निराकार को स्वीकार किया का आगे कालांतर बिजा करके निर्गुण निराकार की उपलब्धि होगी आपको ये कहा। समय हो गया है यही रखेंगे ओम सहना सहन सहनो गुण सह बीज करवा तेजस्विना पदी तमस्तु मा बेळिशाबाई ओम शांती समाधी स